देवी भागवत चौथा स्कंद भगवान विष्णु को भृगु का साप राजी कहते हैं जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया वहां के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी इस प्रकार भृगुनि के उद्योग से उनकी सुन्दरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही तब इंद्र ने देवताओं से कहा भृगुमुनि के प्रयास से उनकी सात भी पत्नी जीवित हो गई उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं तप में सफल होकर पता नहीं वे क्या कर डालेंगे व्यास जी कहते हैं राजन शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कराते हुए यह वचन कहा पुत्री शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं मैं तुमको उन्हें दे चुका तुम उनके पास जाओ सुकुमारी मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है बेटी तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो जयंती का रूप बड़ा चित्ताकर्षक था उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई देखा मुनि धूम्रपान कर रहे थे उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई तब उसने केले की एक डहुगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा झुलना आरंभ कर दिया अत्यंत भक्तिपूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था मध्यान्ह निकाल में वह वस्त्र को ही छत्ता मानकर उससे मुनिभर छाया करने की व्यवस्था कर देती थी उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पातिव्रत धर्म का पालन आरम्भ कर दिया मुनि का नित्य कर्म समीचीन रूप से संपन्न हो एक तदर्थ सुग्गे के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रख देना उनका नित्य नियम बन गया था सोने के लिए वह पल्लवों की सुखदाई सैया तैयार कर देती थी मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी जो मुनिवर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो सुंदरी जयंती की वाणी बहुत मधुर थी मुनि को प्रसन्न करना उसे अभीष्ट था अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह वा महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी मुनि जब सोकर तो उठते थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी जो जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा शुक्राचार्य इंद्रिय विजयी महात्मा थे उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही उस साध् के मन में विकार का नितांत अभाव था क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का स्वचार रूप से पालन करती थी पूरे एक वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनिवर भगवान शंकर प्रसन्न हुए मुनि पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए उन्होंने मन को मुक्त करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया